तब हनुमत कहा सुन सुनभ देखी जाऊ जान की माता जुगुत विभीषण सकल सुनाई चले उपवन सुत विदा कराई। कर आई कर स्वीरूप करसोई रूप गयो तैमा, कर सोई रूप गयमान बने अशोक सीता रहमान देखि मन महुकीन प्रणामान बैठही बीत जात बीत जात निषाम कृष तनुषीष जटायक जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिये मन राम पद कमल परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन की राम चंद्र की की जय जय अब हनुमान जी की अंतिम बात ये की जानकू से स्वामी विसारी ऐसे स्वामी को जानते हुए भी माने ये भी हनुमान जी देखे रहे कि विभीषण तो राम राम जबते ही रहते हैं और भक्ति का वरदान भी मांगा है तो ऐसे स्वामी को तो ये जानते जान हो माने ऐसे नहीं विभीषण को ये समझते कि जानते ही नहीं कि भगवान कौन है क्या है बाकी ना वो सुन ही है लोगों में होती है भगवान की भक्ति होती है भगवान को जानते भी हैं मानते भी हैं लेकिन फिर भी पर उसको परमात्मा को अपना स्वामी मान करके और उसकी शरण में नहीं जाते तो। उसकी सेवा में नहीं लगते इतनी अटक रह जाती अब देखते हैं कि संसार में समाज में देखते हैं कि बहुत से लोग जो है भगवान की आरती पूजा कर रहे हैं मंदिरों में भी जा रहे हैं नाम भी ले रहे हैं ये सब करते हुए तो बहुत दिखाई देंगे हजारों हजारों मिल जाएंगे इस प्रकार से लेकिन उनमें से कितने लोग भगवान की शरण में है और कितने लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं ऐसा ढूंढ पाना मिलना बड़ा मुश्किल है ढूंढे ढूंढे एक नहीं मिलेगा तो ये भी मालूम होना चाहिए कि कहां तक ये आध्यात्मिक साधना ये कि क्रम किस प्रकार से कैसी कैसी सीढ़िया हैं एक, के बाद एक के आगे क्या करना है यह सब मालूम होना चाहिए सुझाता रहता है। अब देखो हनुमान जी के द्वारा विभीषण को सुझाया गया कि तुम क्या घर बैठे बैठे राम राम राम राम जब रहे हो बस आगे कुछ कामधाम तो तुम्हारे भगवान की सेवा में कुछ नहीं लगे हो तुम ये मैंने अब हम अब साहित्यिक भाषा तो तुलसीदास जी के उस प्रकार से बोलते हैं सुसंस्कृत भाषा में उस वैसे उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन अपनी देसी भाषा में अगर हम कहने लगे तो इस प्रकार से कहेंगे कि हनुमान जी ने विभीषण से कहा तुम्हारे जैसे बैठे बैठे घर राम राम जपने से क्या होता है? अरे कुछ भगवान की सेवा करो जब भगवान के भक्त बनते हो तो भगवान की शरण में चलो उनकी कुछ सेवा करो उनकी कुछ सहायता करो हुँ? कोई भगवान का ये आदेश थोड़ी कि बैठे बस नाम नाम जपते रहो बैठे रहो आगे भी पढ़ो कुछ तो ऐसे ही जब हनुमान जी ने उनको समझाया तो जान तब स्वामी और फिर न हो ही दुखारी तो ऐसे लोग जो भटकते फिरते हैं वो क्यों दुखी न होंगे कहने की जो भगवान के शरण में है उनकी सेवा में लगे हैं उनको तो सब सुख प्राप्त है और वो भी, वो भी उनके लिए सब कुछ संभव है जो अन्य लोगों के योग्य व्यक्तियों को भी संभव न हो ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को भगवान की शरण में पहुंच करके वो वो सब संभव हो जाता है शबरी की बात को जैसे देखा है पिछले शबरी जैसे शवर माने पन में रहने वाली एक भिल्लिनी जिसके की जो है वो कोई पढ़ी लिखी कुछ नहीं स्त्री जात की असमर्थ दुर्बल बुद्धि से ज्ञानहीन ये सब होते हुए भी केवल भगवान की शरण में है उनकी सेवा लगी हुई है तो वसुदेव कहा से कहा पहुंच गई उसकी क्या स्त्रियों में कैसी महान स्थिति उसको प्राप्त हो गई ऐसे ही पुरुषों में भी अब पुरुषों को उदाहरण ले लो हनुमान जी का ही उनमें से ले लो हनुमान जी जैसा चंचल स्वभाव का मानव जात का बन में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो है जिसको कि कहीं शिक्षा कोई नगर में न रहा हो गाँव में न रहा हो कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ा न हो कोई सभ्यता न सीखी हो ऐसा व्यक्ति भी भगवान की शरण में उनकी सेवा में लगा हुआ है तो उसका विकास कहाँ तक हो जाता है और किस गति तक वो पहुंच सकता है वो हनुमान जी का उदाहरण उस प्रकार का है और हनुमान जी कहते हैं ये सब सामने दिखाई देता है सबको देख भी रहे हैं कि क्या एह, क्या गतियां भगवान के में जाकर उनकी सेवा करने से क्या गति प्राप्त होती है व्यक्ति की लेकिन फिर भी नहीं फिर भी भगवान की शर्ण में नहीं जाते फिर भी भगवान की सेवा में नहीं लगते तो आप फिर ऐसे लोग दुखी क्यों नहीं होंगे वो तो होंगे दुखी स्वभाव का बात है फिर वो व्यक्ति अहंकार में पड़ेंगे स्वार्थ में पड़ेंगे विषयों में पड़ेंगे ये तो सब दुखों का चित्र ही है इसमें रहने वाले व्यक्ति तो दुखी होंगे ही होंगे तो कहते हैं यही बीजी कहात राम गुणग्रामा अनुमान जिस प्रकार के भगवान के गुणग्राम ये सब है उनकी महिमा बताते रहे और फिर पावा अनिर्वाच्य विश्रामा तो कहते हैं भगवान का स्मरण करने से उसका फल ये भगवान का स्मरण आया भगवान की सेवा के कार्य में लगे हुए हैं तो पावा अनिर्वाच अनिर्वाच्य मन जो अकथनीय है जो कह नहीं सकते ऐसा विश्राम प्राप्त हुआ मन विश्राम प्राप्त हुआ मन में शांति आई सुख हुआ भरोसा हुआ निर्भयता आई ये सब विश्राम प्राप्त होना जो उसमें सब बातें आ गई ये हनुमान जी को ऐसा भाव अपने अंदर प्राप्त हुआ था अब जहां ये इतनी बात हुई अब तो विभीषण ने भी इतना तो असर पड़ा विभीषण के ऊपर तुरंत कि वो भगवान की सेवा का कार्य उसने उसी समय शुरू कर दिया तत्ण अब क्या भगवान की सेवा कर सकता था विभीषण उसने ये किया की कि पुण सब कथा विभीषण कही जय जनक अब विभी ने सब बता दिया हनुमान जी को की रावण गया था किस प्रकार थे जब वो मारिच को लेकर के और वो भगवान राम जो उसके पीछे भागे और तब सीता जी को ये उठा लाया था रावण और ला करके उसको यहाँ ले आया और ला करके उसने अशोक वाटिका में रखा हुआ है वहीं सीताजी दिननाथ वहीं रहती है अशोक वृक्ष के नीचे वहीं बसती है और रावण के महल महलहल में कहीं नहीं जाम घूढ़ते फिरते हो नगर भर में वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी तुमको जाकर के वो जो पर्वत दूर का पर्वत दिखाई दिखा देता है तुम्हें दूसरा टीला <coughs> उस पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत उसके ऊपर अशोक वन है उस अशोक वन में वहां पर वृक्ष एक वृक्ष के नीचे सीताजी बास करती है आप जाइये वहाँ आपको मिलेंगी तो बस हम देखो यहीं से वचन सहायता यहीं से प्रारंभ हो जाती है और विभीषण की बुद्धि बदल जाती है अब वो जो कुछ सोचता है भगवान के पक्ष में बुद्धि को रख करके सोचता है रावण से भी जब बोलता है तो वो भी भगवान की सेवा है आगे चल करके देखेंगे विभीषण की जितनी भी करनी है वो सब अब भगवान की सेवा में मैंने एक्टिव होकर के भगवान की सेवा में लग जाता है तो कहते हैं पुनः सब कथा विभीषण कही और जय ही जनक सुता रही और तब हनुमत कहा सुन भ्राता तब हनुमान जी कहने लगे विभीषण से कि हे भाई सुनो देखी चाहू जानकी माता कि अब हमें अब इतने से भगवान का काम नहीं हो जाता है कि तुमने बता दिया कि अशोक बन में सीता जी वहां हैं तो बस हो गई और हमको पता लग गई और हम वापस चले जाएं तो ये नहीं भाई हम तो सीता जी के पास जाएंगे उनके दर्शन भी करेंगे वहाँ पहुँच करके सीताजी और भगवान राम में कोई भेद थोड़े है जैसे भगवान राम के दर्शन वैसे सीताजी के दर्शन अभी सीताजी के पास तक आवे और सीता जी के दर्शन न करें ये कैसे हो सकता है फिर भगवान ने भी हनुमान जी से कहा था उनको जाकर आश्वासन भी देना हमारे बल का स्मरण दिलाना हम किस प्रकार उनकी प्रीति सीता जी के प्रति है उनके प्रति हमारा प्रेम है वो भी उनको बताना ये सब बता करके अपनी पहचान भी उनको बताना ये सब करके और उनकी फिर जो कुछ वो कहें वो फिर सुन करके आकर करके बताना उनका क्या कथन है ये सब तो वो भी सब पूरा करना है इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि हम तो उनको देखी चाहो जानकी माता इस प्रयोजन से हम उनको सीता जी के दर्शन करना चाहते हैं मात्र तो भाव सीता जी में इसलिए माता करके उनको तो सीता माता के दर्शन करना चाहते हैं तो जुग जुगुत विभीषण सकल सुनाई तब देखो विभीषण ने यहाँ फिर सहायता की एक तो पता भी बताया कहा सीताजी है अशोक बन के है वो भी बता दिया और ये भी युक्ति भी बता दी युक्ति क्या बता दी किस प्रकार से तो तुम वहां तक तो पहुंचोगे इन निशाचरों से बचने का तरीका क्या है और कौन सा रास्ता है और किधर से होकर कि तुम किधर जाओगे तब वहां पर अशोक बन में पहुंचोगे तो ये सब उनको बता दिया जुगुन विभीषण सकल सुनाई चले उपन सत विदा करायी विदा कराई मैंने नमस्कार हुआ के नमस्कार आप फिर मिलेंगे कभी उन्होंने भी कहा नमस्कार हनुमान जी चल दिए और चल करके जहाँ सीता जी थी उस चल दिए और और कर रूप गए पुन तहमा अभी तो विक्र रूप में बात हो रही थी थीषण जी से अब उन्हें अपने बानर रूप में धारण कर लिया और बानर रूप से होकर के बानर की तरफ ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते बानर जो है वो हो अगर मान लो देखेंगे कोई अरे कहा बानर है बानर। ऐसे करके समझ लेंगे तो वो अपने छतों छतों कूदते कूदते सड़कों से उधर निकलते हुए और अशोक वन की तरफ बानर रूप से होकर के चल दिए तो कर सोई रूप गयेमा बन अशोक सीता रे जेमा वो अशोक बन जहाँ जी बास कर रही थी वहां हनुमान जी जा पहुंचे जब अशोक बन में पहुंचे अशोक वृक्ष के नीचे वहां जी भी दिख गई तो सीता जी कैसे दिखी उसका भी वर्णन करते हैं कहते हैं दे देखी मन ही महुकीन प्रणाम हनुमान जी ने दूर से देखा सीता जी को अशोक बन दिखाई दिया दूर से सीता जी दिखाई दी अब रात्रि का ही समय है भैया अभी सवेरा नहीं हो गया है रात्रि का ही समय सीता जी को देखा कि अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है हनुमान जी ने भी दूर से सीता जी को वहीं से देख लिया अंधेरे में और सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए तो उन्होंने प्रणाम कर लिया लेकिन प्रणाम जाकर के उनके पास जाकर के सीधे उनके पास धड़धड़ाते पहुंच जा नहीं पहुंचते वो दूर से ही रहते हैं सीता जी उनको देख नहीं पाती है अनुमान जी केवल उनको देख लेते हैं और मन में ही उनको प्रणाम कर लेते हैं देखो प्रणाम अनेक प्रकार का है ये भी चर्चा आती रहती है कि प्रणाम किस किस प्रकार से किए जाते हैं है? एक तरीका ये भी है जब जैसा अवसर होता है उस प्रकार से प्रणाम किया जाता है तो देख मनो में ही किए ना और बैठे ही बीत जाते जामा अब देखते हैं कि सीताजी रात दिन वहीं बैठी रहती है रात में भी तो भी बैठी हुई है दिन में तो बैठी रहती है उनकी बैठी बैठी रात भी बीत जाती है सुखती नहीं है ये दशा है मैंने बहुत दुखी होने के कारण से नींद भी नहीं पड़ती उनको <coughs> बैठे बैठे रात बीत रही बैठी बीत जात निस जामा। <coughs> और कृष्ण शीश जटा एक बेनी कृष्ण तन और शरीर बहुत दुबला हो गया है <coughs> कृष्मन है दुबला शरीर से बिल्कुल दुबली दुबली जो बिल्कुल दिया दिया है बिल्कुल हड्डी हड्डियां रह और शीश जटा और सिर के बाल क्या बाल कोई ऐसे थोड़े के उसमें तेल फुलेल कुछ लग रहा हो चमक रहे सब वो जटाएं बन गई हैं जैसे ऋषियों की जटाएं बन जाती चमक करके बाल जो वो, वो सब उसके भिंडी बन गए बिल्कुल एकदम से ऐसी दशा बालों को हो गई है और एक बेनी और उन्होंने सब बालों को उन जटाओं को लपेट करके बांध दिया इकट्ठा एक जगह बस बिल्कुल तपस्वनी की तरह से इस प्रकार से ये उनका सीता जी का हो गया वहां बैठे कहते जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी और सीताजी वहां भगवान के गुण ग्रामों का स्मरण करती है भगवान का नाम देती रहती हैं और उनके गुणों का स्मरण करती, करती रहती है उनकी लीलाओं का स्मरण करती रहती हैं अब सीताजी को भी कभी हम ऐसे भी देखते हैं कि सीताजी महा माया है जिससे समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है सीताजी को हम देखते हैं कि शांत स्वरूपा भी है शांति की भी प्रतीक है अब जब शंकराचार्य जी को जी स्मरण आई तो वो भगवान राम पर परमात्मा है और सीता जी शांति है शांति रूप है सीता जी रावण क्या रावण ने क्या हरण किया शांति हरण की जैसे मोह है अविद्या है अज्ञान है ये क्या हरण करता है शांति व्यक्ति की जीव की शांति हरण कर लेता है इसलिए शांति स्वरूप सीताजी हैं वैसे सीताजी जो भक्ति स्वरूप है भक्ति जहां पर अध्यात्म बात आते हैं तो ज्ञान तो है पुरुष और भक्ति है स्त्रीलिंग और ये सीता जी जो है ये है भक्ति स्वरूप है तो यहाँ पर हम जब सीता जी का स्वरूप देखते हैं तो भक्ति स्वरूपा दिखाई देती है सीता जी जो है वो भगवान का स्मरण करती रहती हैं उनके गुणों का चिंतन करती रहती है उनका मन भगवान में ही लगा हुआ है और इस समय बिल्कुल विरक्त है भगवान से दूर होने के कारण से बिल्कुल विरक्त होकर के उसी वैराग्य का ही सूचक है शीश जटा एक बेनी ये उनके वैराग्य का सूच बिल्कुल विरक्त होकर के वहां रह रही हैं और हृदय से निरंतर भगवान का स्मरण करती रहती हैं बार बार नी भगवान का नाम जपती रहती हैं करते जपती हृदय रघुपति गुणश्रेणी और फिर निज पद नयन दिए मन और अपना मन तो जो है भगवान श्री राम जी के निज पद दिए नयन अपने नेत्र जो है अपने पैरों में लगाए हुए हैं और मन राम पद कमल लीन लेकिन मन जो है वो भगवान के चरण कमलों में है तो नेत्र जो है शरीर तो अब नेत्र जो है अब सदा अपने पैरों तरफ मैंने नीचे ही देखती रहती है अपने पैरों में कुछ नहीं रखा कहते हैं कि निज पद नयन के माने अपने पैरों की तरफ दृष्टि है कि मैंने दृष्टि सदा नीचे रखती है मैंने ऊपर उठा करके सामने कोई आवे तो उसकी तरफ देखती भी नहीं आगे देखोगे अभी भगवान राम जो ये जो है हनुमान जी जो वो अभी उसी वृक्ष के ऊपर जा करके बैठ जाएंगे जा करके और वहीं से बैठे बैठे सब लीला देखते रहेंगे रावण भी आएगा तो रावण भी आता तो सीता जी अपने पैरों की तरफ देखती रहती है रावण की तरफ देखती नहीं सिर उठाकर तो देखो वैसे एक प्रकार का ये अपमान है कोई व्यक्ति आ और उसके सामने कहीं उठा करके सबने देखे तो उसका अपमान है तो सीता जी रावण का अपमान ही करती उसको कोई सम्मान नहीं देती और अपना आंखें जो है नीचे पैरों की तरफ रखते है तो ये कहने का निज पद नयन दिए और मन राम पद कमल लीन और अपना मन जो है भगवान के चरणों में रखते हैं। एक जगह हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के संबंध में तो वहा गौतम बुद्ध ने सन्यासी के धर्मों का वर्णन किया एक जगह मध्यम निकाय पुस्तक उनकी है उसमें कहते हैं वो कि सन्यासी को चाहिए कि वो चक्कर मकर घर घर मत देखे सड़क पर जब चले तब अपने पैरों से दस हाथ आगे तक भूम में देखे बस उसके आगे न देखे दृष्टि को अपने पैरों पर रखे और जहां पैर रखे उसको पहले भूमि को देख करके तब पैर रखे ऐसे नहीं इधर उधर देखते जा रहे हैं पैर जहाँ वहां धरते चले जा रहे हैं क्योंकि ये सन्यासी के चलने का तरीका नहीं है अब देखो बताते हैं कि सन्यासी के चलने का तरीका क्या है <laughs> सन्यासी के चलने का तरीका ये कि अपने पैरों की तरफ देखो और अगला पैर जहां रखने जा रहे हो उस भूमि को देखो उसके ऊपर पैर रखो कहा पैर रख रहे हो और आगे ज्यादा से ज्यादा देखना है दस पांच कदम और आगे देखो कि आगे गड्ढा है कि तालाब है कि नदी है कि क्या है बस उसको देख करके उठना चढ़ोगा दृष्टि को इस प्रकार से केंद्रित रखो अपने नीचे की तरफ रखो ध्यान ऊपर मत देखो ये जब हमने उधर पढ़ा तो फिर हमें याद भी आया हमने एक संत को भी इसी प्रकार से देखा वो बौद्ध नहीं था।, था तो वो ऐसे करके कोई रहा होगा किसी भी संत स्वभाव का था कोई सन्यासी भी नहीं था लेकिन वो भिक्षुक और संत स्वभाव का था बिल्कुल प्रकार का था था था वो भी विचरण करता रहता भिक्षा मांग करके खाता था घूमता रहता उसके भी ये था कि वो ऊपर देखता ही नहीं था वो जब देखो तो पैरों की तरफ देखता हुआ भूम देखता हुआ जब जाता तो भूम पर देखता हुआ चुपचाप चला जाता तो किसी से बोलना नहीं चालना चुपचाप आंखों से नीचे देखता तो इसे ये कहने का तात्पर्य कि ये वैराग्य का लक्षण है इसके लिए तुलसीदास तो जी ने ये बताया कि, कि देखो वो जैसे कि उनको बताया शीश जटाए की बेनी ऐसी का निज पद नयने दिए अपने पैरों की तरफ नीचे तरफ सीताजी देखती और किसी तरफ देखती नहीं लेकिन मन भगवान में लगा हुआ है शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखो हमारे अंदर ये जगत घुसता रहता है और उपद्रव करता रहता है आंखों से और कानों से इंद्रिया तो पांच हैं और पांचों इंद्रियों से जगत हमारे भीतर घुसता है लेकिन सबसे ज्यादा उपद्रव जो जगत करता है वो कानों से घुसता है और आंखों से घुसता है और उसके कारण भीतर अशांति उत्पन्न करता रहता है वो उससे बचने के लिए अपनी आंखों को और अपने कानों को अधिक से अधिक संयमित रखो कानों से उतना ही सुनो जितनी जरूरत हो ज्यादा मत सुनो और आंखों से उतना ही देखो जितना जरूरत हो कम से कम उतना ही देखो बाकी देखने की जरूरत नहीं फिर काम कैसे चले अरे मन को अपने देखो और मन को परमात्मा में लगाओ मुख्य काम तो वो है क्या आंखों से देखना क्या कानों से सुनना तो जब ध्यान परमात्मा की तरफ होगा तो बहुत दृष्टि चकर मकर इधर उधर नहीं जाएगी कानों से भी बहुत बातें इधर उधर सुनने की जो सुना करते हैं उन बातों में फिर मन नहीं लगेगा ना सुनने में अच्छी लगेगी ना उधर ध्यान जाएगा ये वैराग्य का लक्षण इस प्रकार से तो निज पद नयन दिए मन और मन राम पद कमल लीन मन को जोड़ो आगे से यहाँ के मन जो है वो भगवान के चरण कमलों में लीन है लीन है कि मन यही नहीं कि कभी कभी लगता है कभी कभी भूल जाता है वो तो भगवान के चरणों में मन ली नहीं है वहां से हटता ही नहीं एकाकार हो गया ऐसे करके मन हो ये स्थिति कहते हैं परम दुखी भाव पवन सुत देख जाने की दीन और सीता जी को इस प्रकार से दीन दशा में देख करके माने दीन क्या माने ऐसे वैराग्य है और इस प्रकार से ऐसे करके नेत्र दृष्टि की नीचे की तरफ झुकी हुई है तो ये दयनीय भाव इस प्रकार से ज्ञान के क्षेत्र में जिसे वैराग्य कहते हैं भक्ति के क्षेत्र में उसी को दैन्य कहते हैं दैन्य और वैराग्य में कोई अंतर नहीं है ये अपने अपने भाव और अपने अपने क्षेत्र की बात है ज्ञानी व्यक्ति वैराग्य की महिमा कहते हैं जो विरक्त होगा उसी को ज्ञान प्राप्त होगा उसी को परमात्मा प्राप्त होगी वैराग्य वैराग्य ये होना चाहिए भक्त लोग वैराग्य का नाम नहीं लेते इसलिए लोग समझते हैं कि भक्ति में वैराग्य की जरूरत ही नहीं ऐसे समझते रहते कभी कभी भ्रम रहता है भक्तों को अरे क्या भक्ति बढ़िया अच्छी इसमें कोई बैराग वैराग की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन भक्ति में भी उतनी ही बैराग्य की जरूरत पड़ती है जितनी ज्ञान में पड़ती है कोई कम थोड़ी पड़ती है भक्त तो और भी ज्यादा व्रत होता है उससे भी ज्यादा लेकिन ये वैराग जो है उसको दयन करके कहते हैं भगवान दीनानाथ हैं दीनबंधु हैं तो दीनानाथ दीनबंधु के मने विरक्तों के बंधु हैं, विरक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं जो भगवान की शरण में आते हैं संसार से विरक्त हैं, उनके ऊपर ही भगवान की कृपा होती है इसलिए कहते हैं परम दुखी भा पवन देख जान की सीता जी की इस दशा को देख करके हनुमान जी बहुत दुखी हुए कि देखो सीता जी भगवान से दूर होकर के व्युप्त होकर के यहाँ इस दशा में यहाँ पड़ी हुई है और भगवान को भगवान नहीं आ पाए उनको सीता जी को नहीं ले जा पाए और सीता जी यहाँ से छूट करके भगवान के पास नहीं जा पा रही हैं ये सब सोच सोच करके हनुमान जी के वो बहुत दुखी हो गई है अब वहां पर किस प्रकार से क्या घटनाएं आगे घटती हैं वो सब की सब बात अब कल देखेंगे नान्याघुपते हृदय सुमदी सत्यं बनामे चवानखिलात्मा भक्ति प्रय्च रघुपुंग का सरिम कुछ श्रीराम जय राम जय जय राम, जे जे राम।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 दे दे आ...